सुनते रहो मुस्कुराते रहो सुनते रहो, आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं आप ठीक है जी जी सर अपने बारे में बताइए क्या करते हैं आप मैं आईटी डिपार्टमेंट ऑफ आईटी में जयपुर से थ्रू मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था और मेरे पोस्टिंग जोधपुर में थी उसके बाद मैं राजस्थान हाई कोर्ट में भी रहा और अलग अलग डिपार्टमेंट में मैंने जॉब किया अब अब मैंने वी लिया है दो महीने हुए हैं और मैं अभी ज्ञान में जाता हूँ मुरली सुनता हूँ और आई सेक्टर में मैंने थर्टी टू मैंने वहाँ पर जॉब किया थर्टी टू ईयर्स हमारे कहाँ ई गवर्नेंस का, का मेनली काम रहता है जैसे जिस जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें कंप्यूटराइजेशन करना और वहाँ पर जो भी कंप्यूटर से थ्रू मतलब ऑटोमेशन पेपरलेस वर्क करने के लिए हम अपने डिपार्टमेंट जयपुर से हम कोऑर्डिनेट करके उनको कंप्यूटराइज करवाते हैं हाँ तो बाकी सब स्टेट से अलग कैसा अपना अलग तो मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं राजस्थान में उन सबको जो भी उनके एस फे देर नीड हम वहाँ पर वो कंपटिशन कराते हैं और ये बहुत अलग एकदम राजस्थान का एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहा है और कंपटेशन के मामले में बहुत आगे बढ़ा हुआ है जो जन, हाँ। <laughs> जन आधार तो राजस्थान में जैसे स्पेशली राजस्थान वालों के लिए जन आधार किया और आधार जो है पूरा इंडिया लेवल पे है हाँ। थोड़ा अलग आइडेंटिटी के लिए जन आधार <laughs> किया है <हुए। laughs> <laughs> के मतलब के लिए की के लिए नहीं वॉल मॉर्निंग वॉक पर पे मैं जा रहा था तो मैंने जब सेंटर देखा तो वहाँ मेरी मैं जाके वहाँ पर मैंने मेडिटेशन के हिसाब से गया तो वहाँ फिर वहाँ से जुड़ गया मैं वहाँ से अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पर जीवन की जो सच्चाई है यहीं पर आके पता लगी क्योंकि वहाँ आदमी जब आईटी सेक्टर में जब वो जॉब करता है यहाँ थोड़ा सा टेंशन मु, मतलब मुक्त रहने के लिए यहाँ पर ठीक है आधुनित ज्ञान से टेंशन थोड़ा कम करने के लिए सही है ज्ञान यहाँ पर <laughs> आज़िए आज़िए खुशी मिल रही है अच्छा, आ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, तो हाँ, सही है जी, जी। अच्छा आप देपूर, देपूर से कर है। हाँ तो यहाँ के के राजस्थान में जो है एक तो हाँ, हमारे जोधपुर का खानपान सबसे फेमस है और खानपान के सबसे और कहीं जाओ तो ज़्यादा नॉन वेज वॉन वेज है यहाँ पर राजस्थान में इतना नहीं है यहाँ पवित्रता पहले से ही है और राजस्थान है भी कल्चरल थोड़ा जोधपुर में जैसे जो दाल बाटी हो गया और मिर्ची वड़ा ज़्यादा <laughs> फेमस है वहाँ पर टूरिज्म के क्या-क्या देखने जोधपुर में तो किला है उसके अलावा मंडोर गार्डन है कालियाना झील है और जो इधर चित्र पैलेस ये फेमस है मेनली कि सदा खुश रहो और पवित्र रहो और बाबा को याद करते रहो तो आपको सही ज्ञान मिलेगा ज्ञान में रहना चाहिए तो आई, टी, आई, टी वालों के लिए क्या आई टी वालों के लिए यही है कि आई टी के थ्रू जैसे ए आई अभी आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके थ्रू काम तो बहुत सरल ढंग से हो रहे हैं पर यही है कि ज्ञान में रहेंगे और टेंशन मुक्त रहेंगे खुश रहेंगे इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है आईटी के साथ हाँ मशीन के साथ रहना पड़ता है फिजिकली ऐसे वर्क दिखाई नहीं देते लेकिन मेंटेन ही ऑफ हम्म वो रहता है कंटिन्यूली तो मैसेज करना आपको एकला मानसिक काउंटिंग करना चाहिए पीस की जरूरत है हम्म आपका फिजिकल और फिजिकल नहीं रहती किन का मतलब है मैथमेटिकली भी मानसिक चीजों से अपनी एक आज जो सुबह सुना से जो भी होगा देखा जाएगा कल <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> की चिंता न <ना> करे तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा शुक याद करते थे लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाए लो हम दुनिया भुला बैठे जो होगा देखा जाएगा लो हम दुनिया भुला बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन the no, no.